संवेद्नाँ, संवेद्नाँ, के पंक, पंक, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में, में। प्रस्तुत है बाल कहानी नन्हली लेखिका डॉक्टर सुनैना पांडे आज, आज पहली बार सभी बच्चे फूलों का रस पीने के लिए तैयार हो रहे थे अब तक तितली माँ उनके लिए फूलों का रस लेकर आती थी अब उनके पंख बाहर की तेज हवा में उड़ने के लिए तैयार हो गए थे उन्हें बाहर की दुनिया और फूलों का रस किस तरह पिया जाए इसके बारे में अच्छी तरह से समझा दिया गया था बच्चे बगीचे में जाने के लिए बेताब थे वे जल्द से जल्द अपने सुंदर सलोने मखमली पंखों को बाहर की दुनिया में फैलाना चाह रहे थे उनका यहाँ उतावलापन देखकर तितली मां और पिता को अपने दिन याद आ गए। सुनो बच्चों, एक बार फिर से याद दिला दूँ कि, कि किसी भी फूल पर ज्यादा देर तक मत बैठना रस पीने में इतने मगन मत हो जाना कि पास आते खतरे का तुम्हे पता भी न चले और हाँ एक बात और याद रहे हमें सबसे ज्यादा खतरा दो तरह के चीज रहता है एक तो हमारी तरह परों ऐसी उड़ने वाली हरियल चिड़िया जो अपनी लंबी पतली चोंच से पलक छपकते ही हम तितलियों को अपना शिकार बना लेती है मुझे अच्छी तरह से याद है जब मेरी आंखों के सामने मेरे बड़े भाई को उस चालाक चिड़िया ने एक पल में ही अपना भोजन बना लिया था बेचारा ये कहते हुए तितली पिता का गला भराया था बात को आगे बढ़ाते हुए तितली मां बोली दूसरा खतरा है दो पैर वाले जीव से जिसे सब इंसान के नाम से जानते हैं क्या वो भी हमें पकड़कर खाते हैं? नन्ही तितली ने अपनी माँ की बात बीच में ही काटते हुए कहा खाते हैं या नहीं जी तो नहीं पता पर सुना है कि वो हमारी सुंदरता के कारण हमें पकडकर बड़े बड़े जार में कांच की अलमारी में सुखाकर सजा देते हैं। माँ तितली ने सिहरन भरे स्वर में कहा बड़े तो बड़े इनके बच्चे भी हमारे पीछे हाथ धो पड़ जाते हैं इनकी कठोर उंगलियों की पकड़ से हमारे ये नाजुक कोमल पंख घायल हो जाते हैं। इसके बाद तो हम अपने पहले जैसी उड़ान कभी भर ही नहीं पाते हैं। तितली पिता ने अपने पंखों को हौले हौले हिलाते हुए कहा अपनी जिंदगी बेहद छोटी होती है प्यारे बच्चों इसे हंसते खेलते निकाल ले यही भगवान से मेरी रोज की प्रार्थना होती है तितली माने शैतान नटखट तितली बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा इसलिए फूलों का रस पीते समय सारी बातें अच्छी तरह से याद रखना और तितली पिता अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि सभी बच्चे एक साथ हमें सब कुछ याद है पिताजी बगीचे में आकर बच्चे बेहद खुश थे उन्हें बारी बारी से रस पीना सिखाया जा रहा था कोई ढंग से रस खींच नहीं पा रहा था तो कोई एक ही बार में ढेर सारा रस खींचकर सांस को अटका रहा था बगीचे में काफी चहल पहल थी, तरह-तरह के प्राणी उन्हें दिखाई दे रहे थे तितली माँ उन्हें बता रही थी कि देखो ये इंसान है और ये है उसके बच्चे सुना है बड़ा ही तेज दिमाग होता है इनका और वो दुम हिलाते हुए उनके पीछे चल रहा है देख रहे हो ना हाँ उसे न कुत्ता कहते हैं और वो देखो वो रही बिल्ली वो है पेड़ पर बैठी चिड़िया और वो सभी बच्चे बहुत खुश थे बहुत इस रंग बिरंगी दुनिया को देखकर अचरज भी कर रहे थे ये बिना पंखों वाले जीव कैसे रहते हैं बेचारे उड़ भी नहीं पाते होंगे इतने में एक घटना घटी। बेचारी नन्ह तितली उड़ती उड़ते, उड़ते अपने झूम से कुछ दूर निकल गई। बगीचे के पीछे का कोना कुछ ज्यादा ही शांत था अचानक उसे रोनी की आवाज सुनाई पड़ी रोनी की आवाज इतनी तेज थी कि उसके कान में दर्द होने लगा अपनी गोल छोटी आँखों को चारों तरफ घुमा कर देखा तब उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ वह बच्चा बुक्का फाड़ कर रोए चला जा रहा था माँ उसे बहलाने की पूरी कोशिश कर रही थी नन्ही तितली को रोता बच्चा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उससे रहा भी नहीं गया माँ की हिदायत के बाद भी वो उड़ते हुए उसके पास जा पहुँची उसने सुना माँ बच्चे की कमर सहलाते हुए कह रही थी मत रो माही मत रो बेटा देख देखो उस कीड़े को मैंने भगा दिया न वो अब तुझे कब नहीं काटेगा तितली ने गौर से देखा घास पर एक छोटा सा काला कीड़ा तेजी से भाग रहा था अरे इतना सा कीड़ा इससे ये इंसान कब बच्चा डर गया <laughs> माँ तो बता रही थी कि ये हमें कितना तंग करते हैं और ये कीड़े से डर गया सामने तितली को इतने नजदीक उड़ते देखकर कर माँ ने माही का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया तभी नन्ही तितली ने कुछ सोचा और घास के ऊपर जाकर बैठ गई। माही ने रोना छोड़कर उसकी ओर देखा माँ ने माही से कहा अरे अरे देखो देखो कितनी सुंदर तितली है इसे छेड़ना मत नहीं तो उड़ जाएगी माही ने मुस्कुराते हुए तितली की तरफ देखा तितली ने छोटी सी उड़ान भरी माही के चारों तरफ एक चक्कर लगाया माही ने खुश होकर ताली बजाई किलकारी भी भरी उसकी मीठी मीठी हंसी नन्ही तितली को बहुत अच्छी लगी अब नन्ही तितली को थोड़ी सी हिम्मत आई वो झट से माही की नाक पर आकर बैठ गई। यह देखकर उसकी माँ जोर जोर से हंसने लगी माही जब तक कुछ समझता तब तक नन्ही तितली माँ के जूड़े के फूल पर जाकर बैठती अब तो माही अपना रोना भूल गया और उसे तितली के साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा था अभी यह खेल चल ही रहा था कि नन्ही तितली को अपनी माँ की आवाज सुनाई पड़ी वो परेशान होकर उसे ढूंढ रही थी नन्ही तितली का अपने घर जाने का समय हो गया था उसने अपने सुंदर पंख हिलाकर माही से विदा ली। माही ने भी खुश होकर अपना हाथ हवा में हिला दिया उड़ते उड़ते नन्ही तितली मन ही मन सोच रही थी जाकर उसे बताना है कि आज वो इंसान के बच्चे के साथ खेली रोते हुए बच्चे को हंसाया, और हाँ सभी इंसान हम तितलियों को तंग नहीं करते हैं यह बात तो उसे जरूर बतानी है अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुनैना पांडे की बाल कहानी नन तितली वाचक स्वर भारती परिमल